श्रीमद्भागवत महापुराण दशम दशमस्क अथ त्रैशीति तमोध्याय भगवान के पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत श्री सुखवाच तथा अनुगृह्य भगवान गोपीना स गुरगति युधिष्ठरमता था पृक्षत सर्वान् सुरहृद श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित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 प्रत्योचुर्ष्ट मन संदेक्षांग भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे अब जब भगवान श्रीकृष्ण ने उनका सत्कार किया कुशल मंगल पूछा तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे कोतो कुतो शिव सबम महन्मस्थोम मुख निश्रिति क्वचे पिबंत ये कर्णपुटम प्रभो देहाभृताम देह, देह कृधस्मृत छिदम भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणार विंद का मकरंद रपान करते रहते हैं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 त्म धाम विदुतात्मकृतवस्थ आनंद सप्लव खंडमकुंठबोधम कालोपसृष्ट निगमा आत् गृति परमहंसगति नास्म भगवन् आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं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 बार बार नमस्कार करते हैं ऋषिवाच इतमुतम श्लोक शिखामणि जनसुअ अभेशंधकौरव स्त्रिय समेत गोविंद कथामितो घृण त्रिलोक गीता वर्णया मिते जी कहते हैं परीक्षित जिस समय दूसरे लोग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 सैभ्ये रोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्णपत्न तो मृतभो भगवान स्वयं उपये मे यथालोकमुक द्रौपदी ने कहा हे रुक्मणी भद्रे हे जांबवती सत्य हे सत्यभामे कारिंदी सैभ्ये लक्ष्मणे रोहिणी और अन्यान्य श्री पत्नियों तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया रुक्वाच चैध्याय शाम चैध्याय मार्पय तुम उद्यतकार मुकेश हो राजस्वेय भटु से खरिताघ्रि निंदु भाग थात मजावियेत चरणों तुम अर्चनाय रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी जी जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिषपाल के साथ हो इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे परंतु भगवान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 मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं सत्य भावोवाच यो मे सनावध तप्त हृदा तेन लिप्ता शाप अपज ह जिर्ष राजन रत्त्न मदात सतेन भीत पितादिशत मभुवेपि दत्ता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 वे दूसरे को मेरा वरदान कर चुके थे फिर भी उन्होंने मुझे शमंतकमणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया जामत्युवाच प्राग्याय देह कृतमु निजनाथ देव सीतापतिम तृणवाहान्यमुनाभ्य युद्ध्यत ज्ञावा परेक्षित पणम म पालो प्रगृह जमिनाह ममो सदासी जामवती ने कहा द्रौपदी जी मेरे पिता ऋक्षराज जाम को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं इसलिए वे इनसे सत्ताईस दिन तक लड़ते रहे परंतु जब परीक्षा पूरी हो गई उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं तब इनके चरण कमल पकड़कर मली के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ कालिंदुवाच तपश्चरतीय स्वस्पर्शनाशया सक्षोपेत्यागृत पाणी यो हम तद्गृह आर्जनी कालिंदी जी ने कहा द्रौपदी जी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 तस्यास्तु निंदे स्वयूथ गिवात्मलिपारी मित्र बृंदा ने कहा द्रौपदी जी मेरा स्वयंवर हो रहा था वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारिकापुरी में ले आए मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें तो नीचा दिखा दिया मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखाड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे सत्योवाच सप्तो क्षण सिंघान परिथवतो का सत्या ने कहा द्रौपदी जी मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आये हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान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 पिता में मातुलेज स्वयं आहूय दत्तम कृष्ण कृष्णाय तम औक्षुण्याम सखी झनईह भद्रा ने कहा द्रौपदी जी भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं मेरा चित्त उन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया अस पाद संस्पर्शो भवे जन्मनि जन्मनी कर्म फिर भ्राह्म्यमाणाया ये न तथ्य आत्मन मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे लक्ष्मण उच ममाच्युत जन्म कर्म श्रुवा मुहुर्नारद गीतमास चित किल पद्मस्तया मृतसुसमृत्य विहाय लोकपान लक्ष्मणा ने कहा रानी जी देवर्षि नारद बारदास बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वरण किया मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया ममतम साध्वी पिता दुहित बृहस्सेना ख्यात तत्रोपायत साध्वी मेरे पिता बृहस्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया यथा स्वयंभरे राग मार्थे पार्थे कृत अयम तो बहिरा छंदो दृश्यते सजले परम महारानी जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंबर में मत्स्य का आयोजन किया था उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया आपके स्वयंबर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी सुवेत सर्वतो भूपा आयुर्तोपुर सर्वास्त्र शस्त्रया जब यह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे पिता समझिता सर्वे यथावर्यम यथावय आधू ससरम चापमी मध्य मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के फली भांति स्वागत सत्कार किया उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंबर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए आदा व्यस्त जन के सजम कर तुमनीह आकोटि जम समकृष्य पे तुर उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध न सके उसका झटका लगने से गिर पड़े सज्जम कृत्वा परे वीरा मागदाबष्ट चे दिपाहीमो दुर्योधन कर्णो नाविंदम रानीजी बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध नरेश, शिशुपाल भीमसेन दुर्योधन और कर्ण इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला मत्स्या जले भिखा तथवस्थित पार्थो पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है वही सावधानी से उन्होंने बाढ़ छोड़ा भी परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ उनके बाढ़ ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया उष्कापर्शमात्र कियाजन्यो निवृत्सु भगनमु मनिषु भगवान्धनुरादा सज्ज क्या तस् विशुख मत्स्य सकज्जल छिपेशाबीज रानी जी इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया अधिकांश नरपतियों ने मुझे पानी की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया उस समय ठीक दोपहर हो रहा था सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था देवी दुन्दुभियो ने दुर्जय शब्द युथाभु देवाश्च कु हर्ष विफला देवी जी उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में ध्वधुभिया बनने लगी बड़े बड़े देवता आनंद विफल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे तद्रंगमा तदरंगमा विषमहम कलनूपुराभ्या पदभ्या प्रगह्य कलकोजलरत्नमला नृत्न निवीय पिधाज कौशि काग्रेन्वीरहासदना कबरी उन्नीय वक्त मुकुतुंडलध थलम से परित मुरारे। असन रानी जी उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया मेरे पैरों के पायेजे रुंझन रुंझन बोल रहे थे मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थीं और मुख पर लज्जा मिश्रित मुस्कराहट थी मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था रानी जी उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछित चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी यह तो कही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था तावन मृदंग पटहा शंखभे निनय दुर्नट नर्तक्यो नृतुर्य का जगहू मैंने जो ही वर्माला पहनाई त्यों ही मृदंग पखावज शंख ढोल नगारी आज बाजी बजने लगे नट नर्त और नर्तकियां नाचने लगी गवये गाने लगे एवं मृते भगवती मये से निपयू थपाह न से हिरे याज्ञ से निस्फर्शनो तो धित यात्रा द्रौपदी जी जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी उन्हें वरण कर लिया तब कामातुर राजाओं को बड़ा डा हुआ वे बहुत ही चिढ़ गए मावत रोप्य हयरत्न चतुष्ट सागमध्यम्य सन्नद्ध तस्था चतुर्भुज चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ चार घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए दारुकोदया भाष कांचनोपस्करम रथम मिशताम भो भुजाम रागी मृगा जी दारुक ने सोने के साज सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारिका के लिए हाँक दिया जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए तेन्व्यन्तराजन्याम निषेधुपति के चन संयत्ता उदते श्वासा घ्राम सिंहा यथा हरिम उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें परंतु रानी जी उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे ते सारित भाड़ उतु घृ कंधराह नैतो प्रभले के चिदे के संत सारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाँह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन ही उतर गई बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए ततपरिम यदुपतिर्यलंकृताम रवि छद्वज पट चित्र तोरणाम कुशस्थलिम दिव्य भुवि चाभि संसता समा विश्त्तर हिवं स्वकेतम तदनंतर यदवंशिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रसंस्थित द्वारिका नगरी में प्रवेश किया उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी इतनी झंडियाँ पताकाएँ और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था पिता में पूजया मास सुहे संबंधि महारवासोल सयासन परिच्छदयी मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई उन्होंने अपने हित ऐसी सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण सैया आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया दास भी सर्व संपद भटे भरत भी आयुधारहारहा पुर्ण से भक्ति भगवान परिपूर्ण है तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां सब प्रकार की संपत्तियां सैनिक हाथी रथ घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए आत्मा राम से तस्मा वयम गृहदासिका सर्वसंग तपसा च बभूभिम रानी जी हमने पूर्वजन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी तभी तो हम इस जन्म में आत्मा राम भगवान की गृहदासकियाँ हुई हैं महि शोचु भौम निहत्य सघढ़ते नुद्धा ज्ञावा थन चित जये जितराज कन्या निर्म्य संस्ति विमोक्ष मनोस्मर पादाबुदनाय आम सोलह हजार पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा भौम सुने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था भगवान ने यह जानकर युद्ध में भवासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपने दासी बना लिया रानी जी हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थी जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं न मुक्तकर्ने नम साधुसाज्यम स्वाराज्यम भोज्यम नप्युत वैराज्यम पारमेठं च आनन््यम वा हरे पदम कामयामह तस्या श्रीमत्पादरजश्रिय कुकुंकुम गंधारम मृद्नावोढ़ गृत साध्वी भी द्रौपदी जी हम साम्राज्य इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग हणिमा आदि ऐश्वर्य ब्रह्मा का पद मोक्ष अथवा सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें जो लक्ष्मी जी के वृक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है तो गोपा उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौचराते समय गोप गोपियाँ ढीलने तिनके और घास लताए तक करना चाहती थी उन्हीं की हमें भी अमीभ चाहे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंशा चयता दसमस्कंधे उत्तराधे त्र्यशीतितमोध्याय